हरे कृष्णा जय राद मद कुंजबिह जय राध गोपी जानवल्लब गिरिवार दारी गोपी जना वल्लब गिरिवर दोपी जन वल्लब गिरिवार दोपी जाना वल्लब गिरिवर दारी यशोदा यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदा यशोदनंदन ब्रज जनरंजना यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वन ची यमुना तेरा वन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधवा कुंजा बिहारी जय राधा माधवा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 माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव जय गौरणताय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरिता Prabhu Pad, Prabhu Pad, Prabhu Pad, Shreela Prabhu Pad, Prabhu Pad, Prabhu Pad, Shreela Prabhu Pad, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaurah Hari Bol. श्री श्री रधमाधव की श्री श्री पंच तत्व के, की श्रील प्रभुपाद कीताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय ॐ वासु अज्ञानीरांदाजनशल क्या चक्षुन्मीत ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात भूतले स्वयं रूपा मह्यम ददा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका का राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे सुते वृंदवनेश्वरी वृषभुते देवी प्रणमा हरिप्रिवांछा कलपत कृपा सिंधु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 तो जो बिल्कुल ही पीछे हैं थोड़ा सा आगे आ सकते हैं क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है और हमारी जनसंख्या कम है तो माताएं भी थोड़ा आगे आ चाहिए जिनको तकलीफ नहीं है तो हम कुछ समय के लिए श्रवण करने का प्रयास करेंगे भगवत चर्चा को तो श्रीमद भागवतम बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से करते हैं और चैतन्य महाप्रभु अपनी सारी शिक्षाओं को श्रीमद्भागवतम के आधार पर स्थापित करते हैं इसलिए तो कहा गया है आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम कि यदि आपसे कोई पूछता है कि आपके आराधनीय कौन हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं उत्तर देने में सक्षम हूँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारे जो आराध्य देव है वो ब्रजेश तनया है नंद महाराज के जो पुत्र हैं कृष्णा, वो हमारे आराध्य भगवान हैं और उनकी जो स्तुति है उनकी जो भगवत्ता है वो परम भगवान है उसकी स्थापना कहाँ की गई है श्रीमद् भागवतम में की गई है इसलिए श्रीमद् भागवतम केवल एक चीज पर आधारित है एक सूत्र है एक नीव है जिस पर श्रीमद् भागवतम खड़ा हुआ है जो भागवतम ग्रंथ है और जिसको श्रील प्रभुपाद ने हम सबको प्रदान किया श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया है तो वह श्रीमद भागवतम के साथ बिताया है ऐसा उनके शिष्यगण कहते हैं तो ऐसे श्रीमद भागवतम को चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं प्रशंसा करते हैं और सबको प्रेरित करते हैं कि क्या करना चाहिए नित्यम भागवत सेवया अभी सेवया तो हमें सेवया की खीर याद आ जाती है लेकिन क्या है भागवत की सेवा करो तो भागवत की कैसे सेवा करेंगे हम श्रवण करके एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत तो जो ग्रंथ भागवत है उसकी हम सेवा करते हैं गंभीर रूप से श्रवण करने से और यह श्रवण कोई साधारण वस्तु नहीं है वास्तव में आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूपेण निर्भर है कि आप कितने लालयित होकर भगवान के बारे में क्या करते हो सुनते हो या भगवान के बारे में सुनने के लिए कितनी आपके अंदर तत्परता है या व्याकुलता है जितनी हमारे अंदर तत्परता होगी व्याकुलता होगी भगवान के बारे में सुनने के लिए मानो कृष्ण हमसे कितना दूर है अधिक दूर नहीं है इसलिए तो परीक्षित महाराज ने श्रीमद भागवतम के दूसरे स्कंद में कहा है काले न न दीर्घे न भगवान विशते रुदे कि उस व्यक्ति को टाइम नहीं लगेगा परीक्षित महाराज कहते मैं वचन देता हूं मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति श्रद्धया सुनवता नित्यम घृण तच सो चेष्ट की यदि व्यक्ति श्रद्धा के साथ गंभीर होकर भगवान के वाणी को सुनता है तो क्या होगा काले न न आती दीर्घ समय नहीं लगेगा जल्दी ही उस व्यक्ति के हृदय में भगवान क्या होंगे स्थापित हो जाएंगे आ? भगवान विशते रुदय तो भागवत की शुरुआत में ही इस चीज को स्थापित किया है इसलिए जब परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु थे और ऐसे मृत्यु को देखकर परीक्षित महाराज ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा अतः कि मनुष्य जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है परम सिद्धि और मनुष्य जीवन में परम सिद्धि क्या है हाँ क्या है परम सिद्धि हमारे जीवन में अंत्य नारायण स्मृति हाँ कि अंतकाल में भगवान का स्मरण हो जाना तो ऐसे परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु थी और ऐसे परीक्षित महाराज उनको कहते हैं कि हे शुक्रदेव गोस्वामी आप आसन ग्रहण कर चुके हैं तो आप मुझे बताइए जो मरणासन व्यक्ति है जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है मृियम सर्वथा मतलब जो मरने के लिए तो हम जन्मे हैं हम बने तुम बने किसके लिए मरने के लिए हम किसी और चीज के लिए जगत में व्यक्ति बना नहीं है अल्टीमेटली किसके लिए बना है हम किसी के लिए नहीं बने ना अपने देशवासियों के लिए बने हैं ना अपने पारिवारिक जनों के लिए बने हैं हम तो बने हैं किसके लिए मरने के लिए बने हैं इसलिए तो वसुदेव कंस को कहते हैं कि अरे जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है माँ के गर्भ से उसके साथ उस व्यक्ति ही नहीं जन्मा उसके साथ मृत्यु ने भी क्या कर लिया है जन्म ले लिया है तो हमारे साथ दोनों हैं। जन्म में है और दूसरा मृत्यु ने भी जन्म लिया है बल्कि एक लिमिटेड समय है तो इसलिए ऐसे परीक्षित महाराज को अपनी चिंता नहीं थी ऐसे परीक्षित महाराज को किसकी चिंता थी हम हाँ सबकी चिंता थी भगवान तो अपने शुद्ध भक्तों को चूज करते हैं सारे जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए हाँ जैसे वो अर्जुन को चूज करते हैं गीता का उपदेश दे देकर हाँ जैसे घर में जब सास है नई बहू आ जाती है तो सास की हिम्मत नहीं होती डायरेक्ट बहू को बोलने के किसको बोलती है वो बेटी, बेटी को बोलती है उसके द्वारा वो समझ जाती है बहू क्या मुझे बोला जा रहा है तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने व्यक्ति को चूज करते हैं भक्तों में सखा चेती रहस्यम तो है तो अर्जुन उनके भक्त है सखा है उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी भगवान के क्या है सबसे महान भक्त है ऐसे भक्त की माता के गर्भ में ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया था या भगवान ने उनकी रक्षा की थी स्वयं और ऐसे परीक्षित जन्म लेते ही ढूंढते हैं कौन वो व्यक्ति है जो जिसने मेरी माता के घर में रक्षा की थी या जिसने मुझे दर्शन दिया था तो परीक्षित बाल्यावस्था से ढूंढ रहे थे ढूंढ रहे थे ढूंढ रहे थे लेकिन एक दिन व्यासदेव कृष्ण को कहते अरे कृष्णा द्वारकाधीश आप क्या कर रहे हो कब तक ये परीक्षित बालक ढूंढता रहेगा उस व्यक्ति को आप खुद ही बता दो कि वो कौन है व्यक्ति तुम ही हो तो जो चतुर्भुज रूप उन्होंने देखा था माता के गर्भ में तो ये क्या करते है? भगवान कृष्णा अपना वो चतुर्भुज रूप परीक्षित के सामने प्रकट करते हैं हा राजस्व यज्ञ के आसपास अर्थात वो समझ जाते हैं कि वास्तव में मेरे परम रक्षक कौन है कृष्ण है तो ऐसे परीक्षित महाराज को भगवान चूज करते हैं और जिनके द्वारा प्रदान करते हैं और प्रदान करके परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु जिसकी नजदीक है या जो जन्मा है मरने के लिए उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है उसको किसके बारे में सुनना चाहिए किस नामों का जप करना चाहिए किसका स्मरण करना चाहिए किसकी आराधना करनी चाहिए हाँ तो शुक्रदेव गोस्वामी बहुत सरलता से बारंबार एक ही चीज कहते हैं वो कहते हैं तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरों हरि श्रोतव्य की देह पूज्य च नित्यता वो कहते हैं कि ऐसे जो परम भगवान है उनके बारे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए सबसे पहले सुनना चाहिए इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम में एक ही एक ही अध्याय में चीज़ उन्होंने बोली उन्होंने कहा कि व्यक्ति को उनके बारे में सुनना चाहिए और उनके उनका स्मरण करना चाहिए और उनका आराधना करनी चाहिए तो ऐसे तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति क्या करे भगवान के बारे में नित्य रूप से श्रवण करे प्रभुपाद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं जिस व्यक्ति ने गंभीरता से भगवान का श्रवण कीर्तन अपने जीवन में नहीं किया है ऐसे व्यक्ति को भगवान का स्मरण मृत्यु के समय नहीं होने वाला तो मतलब इतनी गंभीरता आवश्यक है भगवान का श्रवण कीर्तन ही आध्यात्मिक जीवन की जड़ है जो हम सुनते हैं जो हम देखते हैं उसका हमें क्या होता है स्वाभाविक रूप से स्मरण होता है तो इसलिए ये श्रवण अंग ये जो श्रवण है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए प्रभोपाद को किसने पूछा श्रील प्रभोपाद अब इतना कैसे बोल पाते हो प्रभुपाद ने कहा कि मैं इसलिए अच्छे बोल अच्छे अच्छे रूप से बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से क्या किया है गंभीरता से सुना है इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूं कृष्ण का गुणगान करने की योग्यता मुझ में आ गई है और प्रभुपाद की यही योग्यता थी प्रभुपाद कहते थे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे किसी और चीज से पहचानते नहीं थे वो पहचानते थे कि ये जो युवक है ये क्या करता है गंभीरता से सुनता है इसलिए भगवान इतना महत्व देते हैं कि यह जो श्रवण है वो हर, हमारे चरित्र को बना सकता है और हमारे चरित्र को क्या कर सकता है उध्वस्त कर सकता है यदि हम परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में भगवत धाम जाना चाहते हैं तो पहली चीज हमें क्या करनी होगी गंभीरता से लेनी होगी अपने जीवन में और वो है श्रवण इसलिए गीता में कई बार भगवान कहते हैं अर्जुन है तुम क्या करो तुण अरे सुनो हाँ भगवान कहते हैं तो इसलिए भगवान बोलते नहीं है बल्कि स्वयं करके दिखाते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भी वो चाहे नवद्वीप धाम में हो या जगन्नाथपुरी में हो वो क्या करते थे नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे और इवन भगवान कृष्ण भी आ? भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में सुनने की लालसा रखते हैं और स्वयं अपनी भगवत कथा को भगवान अपने कर्ण रंधरो से सुनते हैं इसलिए तो भागवतम कहता है कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं वो कहां से प्रवेश करते हैं कानों के द्वारा प्रविष्ट कर्ण रेना श्रीमद भागवतम कहता है कि भगवान कानों के माध्यम में प्रवेश करते हैं और अंदर जाके क्या करते हैं प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके हृदय में प्रवेश करता हूं और झाड़ू ने हाथ में लेता हूं और मैं उस भक्त के हृदय की क्या करता हूं सफाई करता हूं सोचो जितना हम इगर नहीं है अपना हृदय स्वच्छ करने के लिए उतने अधिक ईगर कौन है कृष्ण है हमें अपने धाम ले जाने के लिए बस हमें एक कदम कृष्ण की ओर डालना है तो ऐसे भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं कई रूपों में और हाँ? विशेष विशेष उनके जो रूप है वो किसके लिए है हम जैसे बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और आकर्षित करके अपने धाम वापस ले जाने के लिए तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आज हम श्रवण करें भगवान जगन्नाथ क्या है बने ही है श्रवणम के द्वारा किसके द्वारा बने हैं कृष्ण जब गंभीरता से सुनते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और वो क्या बन जाते हैं भगवान जगन्नाथ बन जाते हैं तो हमने रिसेंटली ही जो ग्रंथ हैं बुक हैं भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल श्री जगन्नाथपुरी हाँ इस इसको रिलीज किया था जगन्नाथपुरी में लगभग छः सात हजार डिवोटिस थे जिनके बीच में तो मैंने सोचा कि जगन्नाथ के बारे में कुछ चर्चा की जाए और जिसके द्वारा उनका जो धाम है हाँ उसके बारे में कुछ समझा जाए तो भगवान प्रकट होते हैं जैसे गीता में वो कहते हैं धर्मश ग्लानी कि जब धर्म की ग्लानी हो जाती है अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान कहते हैं मैं अवतरित होता हूं तो वास्तव में अधर्म क्या है अधर्म यह है कि जीव भगवान की सेवा करना भूल जाता है और उस सेवा की स्थापना करने के लिए भगवान पुनः अवतरित हो जाते हैं और सेवा ही क्या है वास्तव में जीव का धर्म है इसलिए भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापना संभवा में युगे युगे हाँ कहते धर्म की स्थापना इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो जीव है जो आत्मा है उसका असली धर्म है सेवा करना और वो जीवे स्वरूप है नित्य दास तो हम भगवान की सेवा किए बिना नहीं रह सकते तो उस सेवा की स्थापना स्थापना करने करने के के लिए लिए ये जो जीव का परम धर्म है उसकी करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और भगवान क्या करते हैं सारे जीवों को अपने दर्शन के द्वारा और अपने श्रवण के द्वारा श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्व जीवे की श्रवण के द्वारा और दर्शन के द्वारा भगवान सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनका ऐसा एक विशेष रूप है स्वरूप है वो है भगवान जगन्नाथ जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा लेकिन जितना अधिक हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना ही अधिक हम भगवान के क्या होते हैं नजदीक हो जाते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जिनके बारे में श्रील प्रभुपात कहा करते थे कि वो कोई पंडा नाथ नहीं है या वो ओरिसा के नाथ नहीं है वो सारे जगत के क्या है नाथ है इसलिए श्रील प्रभुपात को एक बार लंदन में किसी ने पूछा रिपोर्टर ने आपने ये क्या डाल के रखा है प्रभुपात कहते हैं ये तो पट्टा है जैसे कुत्ता कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसी प्रकार से ये रस्सी मैंने डाली हुई है और जिस कुत्ते के गले में रस्सी नहीं होती वो ऐसे ही सड़कों में भटकता रहता है जो भी उड़ता है उसको पत्थर मारता है हाँ, हकाल देता है लेकिन जिस गले जिस कुत्ते के गले में हाँ रस्सी है या पट्टा है तो वो व्यक्ति का कोई ना कोई उस कुत्ते का कोई ना कोई होता है स्वामी होता है नाथ होता है उसी प्रकार से प्रभुपात कहते हैं हम अनाथ नए हैं हम क्या है सनाथ है और हमारे नाथ कौन है जगन्नाथ कितने नाथ हैं गोपीनाथ है जगन्नाथ गोपी है, है। श्रीनाथ है हमारे संप्रदाय में तो बहुत सारे नाथ हैं हाँ तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में पतितों को पावन करने के लिए है इसलिए प्रभुपाद ने सर्वप्रथम अपने आंदोलन में किसी विग्रह की स्थापना की थी तो वो कौन से विग्रह थे ज़िए। भगवान जगन्नाथ के विग्रह थे सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद ने उनकी स्थापना की थी तो ऐसे भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं उनके विशेष धाम में और वो धाम है श्री जगन्नाथपुरी आप में से कितने लोग गए जगन्नाथपुरी अधिकतर सब गए होंगे तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है वो बहुत ही विशेष है जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि अलग अलग युगों में अलग अलग धाम होते हैं उनमें से कलयुग के लिए ये विशेष है सत्ययुग के लिए बद्रीनाथ है त्रेता के लिए रामेश्वरम आदि है द्वापर के लिए द्वारका है लेकिन कलयुग में कौन सा धाम है जगन्नाथपुरी क्योंकि हर युग में जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो पर्सनली उस धाम में निवास करते हैं जब बद्रीनाथ में सत्ययुग में भगवान निवास करते थे द्वापर कृष्ण स्वयं द्वारका में निवास करते थे और त्रेता में रामेश्वरम में भगवान राम थे और कलयुग में भगवान स्वयं अपने कौन से रूप में अवतरित होते हैं अर्चा अवतार अर्चा विग्रह डी टीस के रूप में भगवान प्रकट होते हैं जो उनसे क्या है अभिन्न है तो ऐसे भगवान का जो धाम जगन्नाथपुरी और वो जो उनका विग्रह है वो कलयुगा के लिए है और ऐसे भगवान प्रकट होकर दो चीजों से सारे जगत का उद्धार करते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाते हो और वहा यदि ये दो कार्य नहीं करते हो तो आप जगन्नाथपुरी नहीं गए हो जैसे आप रामेश्वरम गए और अपने वहां स्नान नहीं किया वहाने कुंड है बाईस कुंड है जिनमें आपको स्नान करना होता है फिर जाके दर्शन करना है तो वहां भगवत प्रसन्नता स्नान से है बद्रीनाथ में तपस्या करने से है द्वारका में भगवान ऐश्वर्य धारण करते हैं उनको वहां कुछ ऐश्वर्य अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं लेकिन जगन्नाथपुरी में क्या करना होता है आपको क्या करना होता है बस हमें हमें पता है कृष्ण एक ही रूप में अंदर प्रवेश करते हैं कौन से रूप में प्रसाद इसलिए कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें यह अनाउंसमेंट निश्चित होती है फॉलोड बाय कृष्ण प्रसाद हम किसी को फॉलो करें या ना करें लेकिन प्रसाद हमें कभी कभी क्या करता है फॉलो करता है या तो हम प्रसाद को क्या करते हैं फॉलो करते हैं तो इसलिए शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ जानते हैं कि कलियुगा के जीव ये तो उनकी चेतना अन्नमय चेतना है अधिकतर हमारी चेतना किसमें अटकी हुई है अन्नमय इसलिए उनको अन्न ब्रह्म कहा जाता है क्या कहा जाता है अन्न अन्न ब्रह्म ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म से ही हम संतुष्ट हो सकते हैं सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं हाँ इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने एक ही टूल अपनाया और वो कौन सा टूल था कृष्ण प्रसाद या प्रभुपात कहा करते थे जब मैं प्रवचन देता था तो जो इसकोन बुलेट है गुलाब जामुन है उसके जार भर भर के वहां रखते थे गेट में हाँ कि जिसको भी जो भी प्रवचन में आएगा उसको फ्री छूट है आप जब तक आपका मन करता है तब तक श्रवण करो जब जाने का मन करे तो क्या करना है आपको दरवाजे के पास जाना है वहां बड़ी बड़ी जार रखी हुई थी उनका ढक्कन खोल के रखा था आपको बस जाना है उसमें से जितने मर्जी गुलाब जामुन लेने खाने और निकल जाना है तो कई जो लोग सोचते थे कब तक प्रवचन सुनते रहे कई बार हमें प्रवचन को भी हम टॉलोरेट करते रहते हैं नहीं हम टॉलरेंस बढ़ रहा है <laughs> तो चाहे इस संसार को करो या कृष्ण को टॉलरेट करो हा भगवत माया या फिर जो भौतिक माया है तो ऐसे व्यक्ति जब निकलता था तो वो जाता था दरवाजे के पास और वहां जाकर हाथ डाल के गुलाब जामुन लेके एक दो तीन खाके जैसे कदम बाहर डालने का प्रयास करता था कहते है नहीं लेके फिर से आके बैठ जाता था। तो प्रभुपाद देखा करते थे तो प्रभुपाद आनंदित हो जाते थे तो प्रभु ने उस गुलाब जामुन का नाम ही बदल दे दिया उसको क्या बोला प्रभुपाद ने इसकोन बुलेट या ऐसी गोलियां हैं एक बार न कोई इसको ग्रहण करता है तो फ्लैट हो जाता है और हमेशा हमेशा कृष्ण के शरणागत हो जाता है तो इसलिए भगवान जगन्नाथ या भगवान प्रकट होते हैं अपने इस कृपा के द्वारा जगत को शुद्ध करके अपने चरणों में लाने के लिए इसलिए कहा गया है जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ क्या कहते हैं बोलिए एक साथ जग पसारे हाथ मेरे पीछे जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ जग पे हाथ सही है वास्तव में जगन्नाथ का जो प्रसाद है जिसको प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी लालयत हो जाते हैं सौरक से इंद्र चंद्र वरुण सब जगन्नाथ टेंपल में भ्रमण करते हैं आज भी रोज देवतागन आते हैं विभीषण भी आज भी रोज संध्याकालीन समय में जगन्नाथ मंदिर में आते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की सेवा करते हैं आज भी एक पंडा का घर है जिसके घर में उस विभीषण का कंगन है इतना बड़ा कंगन है हा तो ऐसे देवता गण भी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद स्वीकार करने के लिए लाला रहते हैं तत्पर होते हैं आते हैं और शुद्ध हो जाते हैं तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाने की जो लालसा है इंद्र के अंदर उत्पन्न हो गई ये जो इंद्र है इंद्र ने सोचा कब तक स्वर्ग में ये सारे व्यंजन खाते रहो क्योंकि आसला आनंद जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रसादम में है इसलिए शास्त्र कहते हैं जगन्नाथपुरी जाकर दो कार्य करने हैं और वो दो कार्य क्या है अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ का दर्शन क्या करना सबसे अधिक जगन्नाथ के दर्शन क्यों क्योंकि तव दर्शनात्मुक्ति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति भौतिक बंधनों से पूर्णता मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम जाने की उसमें योग्यता धारण करता है केवल दर्शन करने मात्र से इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब तक जगन्नाथपुरी में रहे लगभग 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे तब तक प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु का रूटीन था सुबह उठते थे समंदर स्नान करते थे आके अपने जो सेवक है काशीश्वर पंडित और गोविंद दोनों को लेकर पहले जगन्नाथ मंदिर जाते थे गोविंद उनके पीछे पीछे चलते थे उनका जलपात्र लेकर और काशिश्वर पंडित उनका जो सेवक था बहुत ही बलिड था बहुत था चैतन्य महाप्रभु के समान सात फुट लंबाई थे और वो चैतन्य महाप्रभु के आगे चला करता था इतनी भीड़ होती थी कि वो एक हाथ से ऐसे लोगों को अलग कर देता था महाप्रभु कहते थे वाह काशीश्वर तुम में तो ह बहुत योग्यता है सामर्थ्य है शक्ति है तो ऐसे काशेश्वर पंडित आगे चलते थे और चैतन्य महाप्रभु पीछे पीछे चलते हुए जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे प्रतिदिन और घंटों तक जगन्नाथ का दर्शन करते थे और चैतन्य महाप्रभु कहा खड़े होकर दर्शन किया करते थे गरुड़ स्तंभ के पास हाँ क्यों गरुड़ स्तंभ के पास उसके कई कारण है एक कारण तो यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होंगे तो वहां से केवल केवल कौन दिखाई देते हैं जगन्नाथ जी दिखाई देते हैं आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां खड़े रहेंगे तो आपको केवल जगन्नाथ नजर आते हैं और राधा रानी के भाव में होने के कारण चैतन्य महाप्रभु या राधा रानी केवल कृष्ण को देखने में ही आनंद अनुभव करती है तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के जो गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर वो भी दर्शन किया करते थे तो किसी ने पूछा कि आप क्यों गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े विनम्रता के साथ कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ केवल अपने भक्तों को देखने में ही आनंद का अनुभव करते हैं केवल वो भक्तों को ही देखना चाहते हैं और उनके परम भक्त कौन है गरुड़ी हैं और मैं गरुड़ी के चरणों में खड़ा हो रहा हूं उनका आश्रय लेकर ताकि उनको देखकर थोड़ा सा दृष्टिपात किस पर कर सकते हैं मुझ पे कर सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि यही वास्तव में हमारी भावना होनी चाहिए गोपीर भरतुर पद कमलोर दास दासानुदास इस बावना से से भगवान भगवान को हम करते करते हैं हैं तो भगवान सरलता ओर क्या दृष्टिपात करते हैं इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते थे कि मैं गरुड़ जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर जगन्नाथ का दर्शन करता हूं ताकि उनकी कृपा या उनका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सरलता से हो इसलिए शास्त्र कहते विशेष रूप से नरोत्म दास ने कहा आश्रय भजे कृष्ण तेजे यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्त का आश्रय लेता है उनका शेल्टर ग्रहण करके भगवत भक्ति करता है तो कृष्ण कभी भी उसका त्याग नहीं करते कृष्ण उस व्यक्ति का आलिंगन करते हैं कृष्ण उसका कृष्ण उसको अपना बनाते हैं तो ऐसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का दर्शन करना यह सर्वोत्कृष्ट कार्य है इसलिए उनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं अपलक आंखें उनकी पलके नहीं है हमारे क्या है आंखों में पलकी हैं और वो क्लास के समय क्या हो जाती है कुछ ज्यादा ही नीचे हो जाती है नहीं हा? जगन्नाथ की आंखों में कोई पलके नहीं है तो क्या करते निरंतर रूप से क्या करते भक्त को देखते रहते हैं और उनकी आंखों में इतनी लालिमा है कि उनकी में करुणा है, सर्वाधिक दया या करुणा है तो इसलिए भगवान ये दो कार्यों से जगत का उद्धार करते हैं एक है दर्शन और दूसरा है उनका प्रसाद इसलिए जगन्नाथपुरी में जाना या जगन्नाथ का कृपा यदि प्राप्त करना है अपने जीवन में तो व्यक्ति को उनका अधिक से अधिक दर्शन करना चाहिए और दूसरा क्या करना चाहिए आकंठ भोजन आकंठ मतलब यहां तक प्रसाद पाना चाहिए हा क्यों पाना चाहिए प्रभुपाद भी कहा करते थे इसलिए ग्रंथ में वर्णन आता है अखंड पुरी मतलब यहां तक खाना चाहिए चे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त प्रसाद पाने में नंबर वन है और सेवा करने में भी नंबर वन है इसलिए चैतन्य लीला आप पढ़ेंगे तो उसमें यही है कीर्तन कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं नाच रहे हैं दर्शन कर रहे हैं और, और क्या कर रहे हैं प्रसाद पा रहे हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ प्रसाद के द्वारा भी और दर्शन के द्वारा अपनी कृपा प्रदान करते हैं और ये जो कृपा है किसके कारण प्रदान कर रहे हैं केवल एक भक्त के कारण और वो कौन थे राजा इसलिए जब हम भक्ति में लाभ उठा रहे हैं हाँ चाहे जो भी चीज हम अपने कृष्ण भावनामय जीवन में प्राप्त करते हैं उसके पीछे किसी ना किसी भक्त का क्या है सेक्रीफाइस है क्या है सेक्रीफाइस है उसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए इसलिए हमारा हृदय हमेशा कृतज्ञता से भरा होना चाहिए जब भगवान जगन्नाथ के बारे में सोचते हैं तो हमें राजा इंद्रद्युम का स्मरण होना चाहिए क्यों राजा इंद्रद्युम्न के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन ऐसे राजा थे उज्जैन अवंती के कि जिनके हृदय में एक दिन अचानक इतनी लालसा जागृत हो गई कि मुझे भगवान को साक्षात अपने इन आंखों से दर्शन करना है तो जब ये लालसा उनके हृदय में जागृत हो गई उसी समय उन्होंने प्रश्न पूछा अपनी सभा में कि कौन सा ऐसा स्थान है पृथ्वी में जहा भगवान को मैं अपने आंखों से देखू आई टू आई साक्षात तो भगवान कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था उसी समय एक जगन्नाथ कृष्णा सन्यासी के रूप में खड़े हो गए उस सभा में और को कहा कि एक ऐसा स्थान है जो समंदर के तट पर है जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के रूप से जाना जाता है वहां भगवान निवास करते हैं और वो साक्षात कृष्ण है तो जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने सुना तो वो सारा छोड़कर निकल पड़ते हैं उनके साथ पूरा प्रजा निकलता है हर वो पुरी में निवास करते हैं, जिनके लिए भगवान बाद में क्या होते हैं प्रकट होते हैं तो जब भगवान प्रकट हो गए, तो की इतनी भक्ति, इतनी सेवा भावना को देखा तो उन्होंने पूछा कि राजा इंद्रदम्न तुम इतना मुझसे प्रति रखते हो बताओ तुम कुछ मांगो मुझसे हगवान हमेशा क्या करते आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ जैसे उनको कहा कि आप मुझसे कुछ मांगो तो राजा इंद्रदम ने तीन ही चीज मांगी एक चीज उन्होंने कही कि हे कृष्णा आप इस जगत में प्रकट हो गए हो अपने भाता बलराम और सुभद्रा के साथ तो आप क्या कीजिए आप अधिक से अधिक इस जगत को दर्शन प्रदान कीजिए इसलिए आपका जो मंदिर है या आपके दर्शन है वो बहुत कम समय के लिए बंद होने चाहिए इसलिए जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो भगवान बहुत कम समय के लिए सोते हैं रात को 12 बजे भी जाओ तो जगन्नाथ जी वहां बैठे हैं हाँ किस, किसको दर्शन देने के लिए हम सबको दर्शन के, देने के लिए एक बजे भी जाओ तभी भी सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ तो भी वो उठ के खड़े हैं क्यों किसकी किसका वचन रख रहे हैं इंद्र दूसरा उन्होंने कहा कि हे भगवान कृष्णा आपके जो उंगलिया है कि हम आपको हजारों प्रकार के व्यंजन अर्पित करेंगे आपको क्या करना है उसको खाते रहिए उन भोग को खाते रहिए इसलिए जगन्नाथ पूरी में भगवान दिन में आठ बार खाते हैं कितनी बार खाते हैं आठ बार और इतना खाते एक बार कि 25,000 लोग खा सके इतना एक बार खाते हैं इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है हैं और 4,000 हजार डिवोटिस कुक करते कितने हम हमारे सोच से परे हैं हाँ तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हजारों हजारों मटकों में भरा हुआ जो भोगा है उसको स्वीकार करते हैं और प्रसाद के रूप में हमें प्रदान करते हैं और तीसरी चीज उन्होंने मांगे थे कि हे कृष्णा मुझे कोई संतान नहीं होनी चाहिए मुझे पुत्र नहीं चाहिए बल्कि शास्त्र कहता है पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रदायनम कि कहते हैं कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है क्यों क्योंकि पुत्र चाहिए पुत्र क्यों चाहिए जो आगे चल के पिंडदान करे वंश को आगे बढ़ाए लेकिन यहाँ राजा इंद्र कहते कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए तो भगवान कहते क्यों कहते हैं कि इतना सारा ऐश्वर्य आपका इतना विशाल भवन इतना धन आदि वो सोचेगा कि ये मेरा है और उसका वो दुरुपयोग करेगा उसका उपभोग करेगा इसलिए मुझे क्या नहीं चाहिए संतान नहीं चाहिए सुन के ही भगवान जगन्नाथ क्या करने लगे रोने लगे कहते कैसा ये इसलिए तो भगवान कहते हैं ना कि मैं भक्तों के प्रेम इतना अधिक प्रीति करते हैं कि उसको मैं अदा नहीं कर सकता ना वापस नहीं दे सकता तो इस प्रकार से जब महाराज इंद्रदम्न ने ये चीजें बोली तो भगवान कहते हैं आपको एक पुत्र ही क्या अभी हम आप आपके सारे पुत्र और पुत्रियां हैं कहते बलराम मैं और सुभद्रा क्या है आपके शाश्वत पुत्र हैं तो भगवान उनके पुत्र आदि बन जाते हैं तो ऐसे इंद्रद्युम्न हैं जिनका सैक्रीफाइस है जिनका त्याग है जिनके कारण भगवान निवास कर रहे हैं सत्य युग से हजारों करोड़ों करोड़ों सालों से एक डिमोटी सेक्रीफाइस करता है जिसका फल हजारों लोग प्राप्त करते हैं और हमारे सामने उदाहरण है कौन है श्रील प्रभुपाद वहां राजा इंद्र अकेले थे और यहां श्रील प्रभुपाद भी क्या है अकेले हैं जिन्होंने अकेले ऐसा सेक्रीफाइस किया कि जिसके द्वारा सारा जगत अब भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहा है उनके कथा का श्रवन कर रहा है उनके प्रसाद को प्राप्त कर रहा है तो ऐसा ही प्रसाद समय तो हो गया है मैं छोटा सा वो पास्ट टाइम सुनाकर विराम करूंगा तो ऐसा ही प्रसाद प्राप्त करने की जो लालसा है स्वर्ग के जो राजा है इंद्र के हृदय में जागृत हो गई और वो जगन्नाथपुरी आ गए राजा इंद्र और जगन्नाथ मंदिर में आकर उन्होंने हल्का सा अपना विषय कर मंदिर के अंदर पहुंच गए और जहां जहां लोग जा रहे हैं वहां वहां जा रहे थे और अंत में भगवान का जो गर्भ गर्भग्रह है उसमें जाकर पहुंच गए वहां जाकर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखते हैं पुलकित हो जाते हैं रोने लगते इंद्र और जैसे ही फिर निकलते बाहर तो बाहर फिर एक बाजार है मंदिर के अंदर ही है जिसका नाम क्या है आनंद बाजार, क्या नाम है क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद वहां होता है और प्रसाद ही हमारे जीवन में क्या लाता है आनंद लाता है तो इसलिए वो प्रसाद का जो मार्केट है उसका नाम आनंद बाजार रखा है अब हाँ, पता नहीं किसने रखा है लेकिन सही नाम रखा है तो ऐसा आनंद बाजार में ये इंद्र भी पहुंच गए इंद्र ने देखा कि इतनी वैरायटीज है जगन्नाथ को 400 सो साढ़े चार सो से अधिक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं और इतने सारे व्यंजनों को देखकर भगवत प्रसाद को देखकर क्योंकि जिसको खाने के लिए शिवजी लालाय थे जिन्होंने नारद के नाखूनों से थोड़ा बचा हुआ प्रसाद क्या किया था लेकर खा लिया था नाखून के अंदर सोचो हम किसी के नाखुन थोड़े बढ़ जाए तो भी घृणा करने लगते हैं लेकिन जो यथा वैष्णव महादेव नारद को कहते हैं कि अरे तुम वैकुंठा से आए हो प्रसाद पाके आए हो तो मैं तुम्हारा भाई हूँ मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए शायद तुम्हारे नाखुन में कुछ बचा होगा नारद सही में देखते अरे नाखुन में कुछ महाप्रसाद के कन है शिव जी उनके नाखूनों से वो महाप्रसाद निकालते हैं उसको खाकर नाचने लगते हैं और उस इतना नाचते कि पार्वती घर में नहीं थे वो होती तो नहीं नाचते <laughs> डरते हैं हा? तो वो नाचने लगते हैं पृथ्वी कहते कि हे पार्वती आओ आओ वो इतना नृत्य कर रहे हैं मैं तो धस जाऊंगी मुझे कष्ट हो रहा है पार्वती आके कहते कि हरि बोल क्या हो गया आपको आज मानो आप तांडव नृत्य कर रहे हो कहते कि यह सब प्रसाद का प्रभाव है हाँ तो कहते कैसे आप पति हो नाम के लिए प्रचार कर दिया है अर्धांगिनी हो अर्धांगिनी हो पूरा प्रसाद हो टाइटल मुझे अर्धांगिनी का दे दिया है तो प्रसाद आधा मेरे लिए भी तो रखना चाहिए था तो कहते नहीं शिवजी कहते तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं है पार्वती देवी गुस्सा हो जाती है कैसे कैसे आप कह सकते कि भगवत प्रसाद मेरे लिए नहीं है मैं अभी कैलाश को त्याग देती हूँ और तपस्या करने के लिए निकल पड़ी पार्वती देवी और तपस्या कर लिया उन्होंने किसके लिए तपस्या किया प्रसाद के लिए हमारे लिए तपस्या कुछ भी नहीं है 45 मिनट्स क्लास सुनना है प्रसाद हमारे लिए क्या करता है इंतजार करता है वहां पार्वती देवी लंबे समय के लिए तपस्या कर रहे थे और ऐसी तपस्या करके भगवान आए उन्होंने कहा हे भगवत भगवान आपके चरणों में निवेदन है मुझे प्रसाद चाहिए आपका भगवान ने कहा आपको ही नहीं आपको माध्यम बनाकर कलियुगा में मैं प्रकट होगा अपने दारु ब्रह्म हाँ लकड़ी के विग्रह के रूप में बलभद्र सुभद्रा के साथ और सारे संसार को सारे जगत को प्रसाद प्रदान करूंगा तो पार्वती के कारण वो प्रसाद प्राप्त होता है तो उसी की लालसा इंद्र के हृदय में इंद्र पहुंच गए और जैसे पहुंचे देखा प्रशाद, तो उन्होंने लेना शुरू कियापर ले तो है वो सारी चीजें पैक कर रहे थे दे रहे थे इंद्र ने ले लिया क्योंकि वहां स्वर्ग में बहुत लोगों को बांटना है उनको प्रसाद और ले लिया प्रसाद तो शॉपकीपर कहता है कि इंडियन करेंसी है आपके पास जगन्नाथपुरी में तो इंडियन करेंसी चलती है ये कहता है, मैं तो स्वर्ग से आया हूं। मेरे पास कोई इंडियन करेंसी नहीं है तो ये बिना बताए कुछ बोले ही नहीं सारे थैले या जो भी पैक होता है जगन्नाथ प्रसाद को अपने दोनों हाथों में लेकर इंद्र छलने लगे जगन्नाथ मंदिर का जो द्वार है 22 है, है, उतरकर द्वार से से वो वो निकल पड़े समंदर की ओर, एक स्थान है, आते हैं और चले जाते एक बिंदु है आज भी वहां वो पत्थर लगा हुआ है तो ऐसे ये निकलने लगे बाहर मंदिर से तो शॉपकीपर भी उनके पीछे चलने लगा चलते चलते गया वहां फाइनली जहां रुक गए समंदर के किनारे और वहां कहते कि अबे मैं यहां से स्वर्ग जाऊंगा इसलिए उस स्थान का नाम क्या है स्वर्ग द्वार है कि देवतागण वहां से आते हैं जगन्नाथपुरी में और वहां से ही अपने स्थान में चले जाते हैं कहते कि मैं तो पैसे नहीं दे सकता हूं इंडियन करंसी मैं तो इंद्र हूँ कहते कि इंद्र हो क्या प्रमाण है हा इंद्र तो बारिश करता है यदि तुम इंद्र हो तो क्या करके दिखाओ मुझे बारिश करके दिखाओ कहते दि अब भी बारिश करता हो इंद्र ने ऐसे जैसे इशारा इच्छा करने मात्र से ही घनघोर वर्षा हो गई ये जो शॉपकीपर है वो सोचता है इंद्र आपको प्रणाम आप तो सही में इंद्र हो आप बारिश कोई भी और नहीं ला सकता तो वो कहते कि मैं तुम्हें ये बुन देता हूँ आशीर्वाद देता हूँ या वरदान देता हूं कि जब भी तुम कहोगे ना बारिश चाहिए उसी क्षण क्या हो जाएगी बारिश हो जाएगी हाँ तो ये आ गया व्यक्ति अभी उसने पैसे नहीं ले कुछ नहीं लिए ले, वरदान लेके पहुंच गया अपने आनंद बाजार में पहुंच गया वहां खड़े होकर एक दो दिन बिताए और फिर उसको उसने इच्छा व्यक्त किया अरे इंद्र ने जो वरदान दिया उसको दिखाता हो सबको दिखाता हो जगन्नाथ मंदिर के अंदर दोपहर का समय था और समर था बहुत बहुत धूप आ रही थी गर्मी हो रही थी और इसने कहा कि यहां अभी वर्षा हो जानी चाहिए उसी समय घनघोर वर्षा हुई यदि आप आनंद बाजार का एरिया आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते राइट में आता है मंदिर के अंदर किसी कोने में बारिश नहीं हो रही थी सारे बारे जहां ये प्रसाद का शॉप है सब वही बारिश हो रही थी और रोड में भी बाहर बारिश नहीं हो रही थी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये ये बारिश आई कैसे कैसे ये संभव है? आ, तो फिर राजा आता है और ये व्यक्ति बताता है हाँ कि वास्तव में ये किसकी कृपा रही है इंद्र की हाँ जो जगन्नाथ का जो प्रसाद है जिसको पाने के लिए अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर यहां आए इसलिए क्या है ये जगत ही नहीं सारे जगत के लोग जगन्नाथ के भात के लिए क्या करते हैं आपने हाथ को पसारते हैं हाँ इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं जिनकी असीम लीलाएं हैं जिनमें व्यक्ति पूर्ण रूपेण डूब सकता है तो ऐसे भगवान अपनी कृपा का प्रदर्शन करते हैं दो चीजों के द्वारा एक है उनका प्रसाद और एक है उनका दर्शन इसलिए चाहे व्यक्ति जगन्नाथपुरी में हो या नहीं भी हो लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए अधिक से अधिक भगवत दर्शन करना चाहिए और इस दर्शन से क्या होता है जगत का दर्शन करने की लालसा कम हो जाती है अभी तो जगत का दर्शन हम कितना करना चाहते हैं पहले तो बचपन बच्च, में हमने देखा एक ही दर्शन था जिसका नाम था दूर दर्शन है ना आपको याद है किसी को और अभी तो सबके पास क्या है नजदीक का दर्शन है हाँ इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे हाँ जब शुरुआत में जगन्नाथ के विग्रह स्थापित किए तो प्रभुपाद ने कहा भगवान के मंदिर में आओगे तो आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए तो मैं एक बार ऐसे प्रवचन दे रहा था तो बहुत लोग थे मैंने कहा सब लोग आज कौन कौन व्यक्ति मंदिर में आया और जो खाली हाथ आया है मतलब कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आना चाहिए सब सबने सबने हाथ उठ भर किया कि हम खाली हाथ आए हैं मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है सब लोग अपने साथ क्या लेके आए हैं मतलब हम आए भगवान के लिए तो लहे नहीं कुछ लेकिन खाली हाथ नहीं आए हैं क्या लेके आए अपने हाथ में ये गैजेट लेके आए हैं तो प्रभुपात कहा करते थे कि वास्तव में ये जो दर्शन है भगवान का अधिक से अधिक करना चाहिए जिसके द्वारा सांसारिक दर्शन हाँ करने की हमारी लालसा क्या होगी कम हो जाएगी इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो रो पड़े एक बार चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए जगन्नाथ मंदिर में और जब दर्शन कर रहे थे बहुत भीड़ थी उस भीड़ में एक बूढ़ी औरत भी थी ओरिशा की और वो जो गरुड़ है वो जो बेचारी स्त्री बूढ़ी स्त्री थे, जिसको जगन्नाथ जी दिख नहीं रहे थे बहुत भेड़ थे तो प्रयास कर रहे थी थे उसने क्या किया खड़ी हो गई चैतन्य महाप्रभु के कंधे में एक पाव रख दिया और एक पाव गरुड़ स्तंभ में रखा और वहां से देखने लगी तो उनका सेवक कहता है कि अरे उतर जाओ नीचे उतर जाओ तो उतरती नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु कहते उनको उतारो मत देखो इसके हृदय में कितनी लालसा है जगन्नाथ को देखने की आ, मैं इसके चरणों की धूल लेना चाहता हूँ इसके हृदय में जितना प्रेम जगन्नाथ के लिए है कृष्ण को देखने की इतनी लालसा है उसका थोड़ा अंश भी किसके अंदर आ जाना चाहिए मेरे अंदर आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते थे तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि भगवत कृपा हमें अनुकूल करनी है तो हमें श्रवण करना चाहिए और जगन्नाथ की कृपा विशेष रूप से अनुकूल हो सकती है यदि हम उनका अधिक से अधिक दर्शन करते हैं और अधिक से अधिक क्या करते हैं श्रवण करते हैं तो रिसेंटली ही जैसे प्रभु जी अनाउंस कर रहे थे हमने बुक लॉन्च किया था जगन्नाथपुरी में हिजोलिन गोपाल कृष्ण महाराज ने 7000 हज़ार डिबोटीज़ थे जगन्नाथपुरी में तो ये 624 पेज का बुक है हिंदी में है और लगभग दो साल के बाद शायद इंग्लिश में ट्रांसलेट होके पब्लिश हो जाएगा तो ये जगन्नाथपुरी बुक है जिसके बारे में कई सारे वैष्णव जो सीनियर वैष्णवाज हैं उन्होंने इसका गुणगान किया है और ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें जगन्नाथ के बारे में कुछ भी आप सोचते हो कोई भी एस्पेक्ट हो चाहे उनका प्रसाद हो किचन हो इवन टेम्पल के अंदर घुसते हो तो पहला जो स्टेप है वहां से अंदर मंदिर के अंदर जो छोटे छोटे हंड्रेड टेम्पल्स हैं फिर जगन्नाथपुरी के जितने भी पौराणिक स्थान है महाप्रभु के स्थान है मतलब कुछ भी आप जगन्नाथ के बारे में सोचो उनके वस्त्र है उनकी पता है जो मर्जी आपको याद आता है तो सब कुछ इस ग्रंथ में डालने का प्रयास किया है और अधिक से अधिक डिवोटीज इसको रिसेंटली लॉन्च होने के बाद पढ़ रहे हैं और सरल रूप में इसमें दस सेक्शंस बनाकर जगन्नाथ के जो ये कथा हैं उन सबको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तो लोकनाथ महाराज ने इसका फॉरवर्ड लिखा है जहाँ और लोकनाथ महाराज ने मुझे पर्सनली कहा जब उनको ये बुक दिया था फॉरवर्ड लिखने से पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कई जगन्नाथ के ऊपर बुक पढ़ी है लेकिन ये बुक सारे किताबों का बाप है ऐसा महाराज कहा करते थे ये उनका पर्सनली वो था और प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने कहा था कि वो उड़ीसा से हैं और वो इसको में जगन्नाथ कथा के लिए बहुत फेमस है जैसे पुरुषोत्तम स्वामी महाराज भी है पुरुषोत्तम महाराज ने रिसेंटली मायापुर में मिलकर मुझे कहा जब उन्होंने बुक देखा और गोत्र हुए वो कहते हैं कि इसमें ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ बचा होगा अभी जगन्नाथ के बारे में कुछ प्रेजेंट करने का पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं कि उन, उनके तो दो, दो तीन बुक्स हैं जिनको हम हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं तो महाराज ने कहा कि ये जगन्नाथ ही नहीं बल्कि ओडिशा में जितने भी चैतन्य महाप्रभु से संबंधित स्थान है सबको बहुत अच्छी तरह से कवर किया है और बहुत विस्तृत रूप से कवर करने का प्रयास किया है तो ये रिसेंटली लॉन्च बुक है हिंदी में और हमने सोचा कि यहाँ आया ही है तो इसका इन्फॉर्मेशन प्रदान करो और आप सब लोग इस ग्रंथ का लाभ उठा सकते हैं और जगन्नाथ की महिमा से और अधिक अवगत हो सकते हैं और दूसरों को भी अवगत करा सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रीला प्रभुपाद की तो कुछ ही कॉपीज अवेलेबल हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं हरे कृष्ण